श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद २९ आठ अप्रैल अठारह सौ तिरासी को उपदेश श्री रामकृष्ण अजहर के साथ अपने कमरे के उत्तरी ओर के बरामदे में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण से तुम डिप्टी हो यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है उन्हें न भूलना समझना सबको एक ही रास्ते से जाना है यहाँ सिर्फ दो दिन के लिए आना हुआ है संसार कर्म भूमि है यहाँ कर्म करने के लिए आना हुआ है जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है कुछ काम करना आवश्यक है यह साधन है जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए सब सुनार सोना गलाते हैं तब धोखनी पंखा फूकनी आदि से हवा करते हैं जिससे आग तेज हो और सोना गल जाए सोना गल जाता है तब कहते हैं चीलम भरो अब तक पसीने पसीने हो रहे थे पर काम करके ही तंबाकू पियेंगे पूरी जीत चाहिए साधना तभी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है वह अविद्या का नाश करता है बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों न हो वह उसे पार कर ही जाता है मिट्टी फट जाती है कामनी कांचन के भीतर रहने से वे मन को खींच लेते हैं सावधानी से रहना चाहिए त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं यथार्थ त्यागी कामनी कांचन से अलग रहता है साधना के बाद से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सकता है जो यथार्थ त्यागी हैं वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं वे मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बैठते हैं मधु ही पीते हैं जो लोग संसार में कामनी कांचन के भीतर हैं उनका मन ईश्वर में लगता नहीं पर कभी कभी कामनी कांचन पर भी चला जाता है जैसे साधारण मक्खियां बर्फी पर भी बैठती हैं और सड़े घाव पर भी बैठती हैं हां विष्ठा पर भी बैठती हैं मन सदा ईश्वर पर रखना पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी फिर पेंशन पा जाओगे